मोक्ष के लिए क्या अनु पूर्व पक्ष के अनुसार ज्ञान कर्म का yeah, yeah. यही होता है अच्छा अब देखेंगे अथ अथ पूर्व पक्ष है यदि ऐसा कहना चाहे आयास बहुल कारण आयास का क्या होता है परिश्रम बहुत परिश्रम होने के कारण गृहस्थ से वो मोक्षा ग्रहस्थ का ही मोक्ष होता है या को ही मुक्ति मिलती ही। तो है क्यों आयास कारण बहुत के अग्निहोत्र आदि कर्मों में बहुत परिश्रम करना पड़ता है उसकी सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है फिर बहुत परिश्रम से करना पड़ता है तो ऐसा इस कार्य लगाएंगे अथकार से यदि यदि ऐसा कहना चाहे क्या आयास बाहुल्य कारणात स्रोत नित्त कर्मों में या कर्मों में बहुत परिश्रम के कारण स्यों से आते ग्रस्त को ही मोक्ष होता है स्रोत नित्त कर्म रहित श्रुति विहित नित्त कर्मों से रहित होने के कारण आश्रमांतरण मोक्षा न साथ अन्य आश्रम वालों का मोक्ष नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्यूँकी वो श्रुति विहित नित्य कर्म से इसको इस प्रकार लगाएंगे दोबारा देखना श्रुति विहित नित्य कर्मों में बहुत परिश्रम के कारण श्रुति विहित नित्य कर्मों में बहुत परिश्रम के कारण गृहस्थ का ही मोक्ष होता है ने? और बहुत परिश्रम से किए जाने वाले श्रुति कर्म बहुत परिश्रम से किए जाने वाले श्रुति विहित नित्य कर्मों से रहित होने के कारण अन्य आश्रम वालों का मोक्ष नहीं होता है समझ जायेगा ऐसा लगाएंगे ऐसा पूर्व पक्ष तो इस पर भाष्यकार कहते हैं सिद्धांत मत कहा जाता है तदपि असत हुआ कथन भी अनुचित है असत है मतलब अनुचित है।, है क्यों अनुचित है इसमें कारण बताते हैं क्योंकि सभी उपनिषदों में इतिहास में पुराण में और योग शास्त्र में शास्त्र में सब के साथ इतिहास से पुराण शास्त्र और तो योग शास्त्र सभी उपनिषदों में इतिहास पुराण तथा योग शास्त्र में यह कधन असत है असत क्यों है क्योंकि भाष्यकार का तात्पर्य है भाष्यकार कहना चाहते हैं कि ज्ञान के अंग रूप से सन्यास का विधान दिया गया है ज्ञान के अंग रूप से मोक्ष किससे होता है मोक्ष होता है ज्ञान से और ज्ञान का अंग क्या है संन्यास तो जब ज्ञान मोक्ष होगा ज्ञान से ज्ञान का अंग है संन्यास से तो बताइए ज्ञान के द्वारा संन्यास मोक्ष का साधन बनेगा कि कर्म बनेगा भाष्यकार कहते हैं ना मतलब मोक्ष तो ज्ञान से होता है भाष्यकार के अनुसार और ज्ञान के अंग रूप से सन्यास का भी धन किया गया है भाष्यकार कहते हैं क्या ज्ञान के अंग रूप से तो ज्ञान कब होगा संन्यास होने पर क्योंकि ज्ञान का अंग सन्यास है तो अंग के होने पर ही अंगी होगा सन्यास हो गया अंग और ज्ञान क्या हो गया अंगी तो अंग के होने पर ही अंगी होता है तो मतलब संन्यास के होने पर क्या होगा ज्ञान सन्यास का मतलब सरुकर्म संन्यास तो सर्व कर्म सन्यास होने पर ज्ञान होगा तो आप बताइए तो फिर क्या है कि कर्म करने वाले का मोक्ष होगा या कर्म सन्यास करने वाले का मोक्ष होगा कर्म सन्यास। तो फिर जो पूर्व पक्ष ने कहा है कि कर्म करने वाले गृहस्थ का ही मोक्ष होता है वह कथन अन्य है गया पंक्ति अब लगाएंगे ये पंक्ति है सभी उपनिषदों में इतिहास में पुराण में और योग शास्त्र में ज्ञान के अंग रूप से मुमुक्षु के लिए ज्ञान के अंग रूप से सभी कर्मों का सन्यास का विधान किया गया है लग जाएगा मुमुक्षु क्या है मुमुक्षु के लिए ज्ञान के अंग रूप से सभी कर्मों के सन्यास का विधान किया गया है किसका विधान किया गया है? सर्वकर्म संन्यास का विधान किया गया है और सर्व सर्वकर्म सन्यास का विधान किसके लिए हाँ मुमुक्सु है तो कर्म संन्यास करना ही पड़ेगा और किसके अनुरूप से विधान किया गया ज्ञान के हाँ ज्ञान के अनुरूप से सर्व कर्म संन्यास करना पड़ेगा और सर्व कर्म संस होने पर क्या होगा हाँ सर्वकर्म का संस का विधान किया गया है तथा क्या है ना ध्यान देना तरपी असत वह भी असत है इसमें हेतु है हेतु में पंचमी होती है ना तो ये सर्वकर्म संन्यास विधानाथ क्या आश्रम विकल्प समुचय विधान स्मृतियों तथा श्रुति और स्मृतियों में आश्रम के विकल्प और समुच्चय का विधान किया गया है आश्रम को समुच्चय मतलब क्रम से सभी आश्रमों में जाना तो आश्रम का विकल्प मतलब कभी भी संन्यास ले लेना कभी भी संन्यास ले लेंगे तो कर्म तो छूट जाएगा कर्म तो छूट जाएगा तो फिर कर्म करने वाले ग्रह का ही मोक्ष होता है बहुत परिश्रम करने वाले कर्म करने वाले ग्रहस्थ का ही मोक्ष होता है कथन उचित नहीं है दोबारा लगाएंगे तदपि कथन भी अनुचित है क्यों क्योंकि उपनिषदों में, इतिहास में पुराण में और योग शास्त्र में के लिए ज्ञान के अंग रूप से सभी कर्मों के सन्यास का विधान किया गया है हो गया क्यों तो फिर क्या होगा कि ज्ञान के अंग रूप से सभी कर्मों का सन्यास किया जाएगा तो कर्म सन्यास करने पर क्या होगा ज्ञान ज्ञान से मोक्ष होगा तो बहुत परिश्रम वाले कर्म करते रहते ज्ञान होगा क्या तो मोक्ष भी नहीं होगा क्या एक हेतु तो है ना सर्व कर्म संस विधान हेतु है, है चार्पचय और समुचय का विधान किया गया है। तो इससे क्या जब भी विकल्प होगा तो कर्म संन्यास सिद्ध हो गया है ना और वो ज्ञान तो फिर क्या है की वो ज्ञान वो कर्म करने वाले ग्रह का मोक्ष होता है ये कथन नहीं बनेगा अब देखेंगे तो आगे जो है ना सिद्धांतर सर्वीर नाम ज्ञान कर्मण समुचया ये फिर पूर्व पक्ष आ गया पूर्व पक्ष का आग्रह क्या है कि मोक्ष किससे होता है ज्ञान कर्म के, के समुच्चय से अच्छा तो उसका पूर्व पक्षी का ऐसा जो है ना अभिप्राय है कि ज्ञान कर्म के समुच्चय से ही मोक्ष होता है और सन्यास विधायक वाक्य शास्त्रों में मिलते है तो मोक्ष के लिए सभी को क्या करना पड़ेगा ज्ञान कर्म का समुच्चय तो वही कहता है तरफ सर्वाश्मी नाम तो सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय सिद्ध होता है एक कथन में हेतु ऐसा समझना कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता है तथा सन्यास की विधि देखी जाती है इसलिए क्या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ज्यान ज्यान है तथा सन्यास की विधि देखी जाती है इसलिए सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय सिद्ध होता है सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान कर्म का समुचय सिद्ध होता है ये पूर्व पक्ष है सिद्धांति का ना, ऐसा नहीं कहना क्यों क्योंकि मुमु के लिए सर्व कर्म संन्यास का विधान किया गया है के लिए सर्व कर्म संन्यास का विधान तो फिर सभी आश्रम वालों के लिए समुच्चय कह सकते हैं ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना क्योंकि क्यूँकी क्यों पंचमी है ना विधानाथ में इसलिए क्यूँकी पर्वता वन्नीमान पर्वत वन्नी वाला है क्योंकि धूम है धूम होने से कोई अथवा क्यूँकी धूम है ठीक है दोनों तरह से वाक्य बनेगा क्योंकि धूम धूम है अथवा होने से तो ऐसा नहीं क्योंकि मुमुक्षु के के लिए सभी कर्मों आगे स्तुतियाँ उत की जाती है यहाँ पर ऐसा लेना की सभी कर्मो सभी कर्मो को छोड़कर क्या करेंगे वैसे ऐसाओं को छोड़ करके ऐषणा त्रय को छोड़ ऐसे कर, कर सकते हैं किया जाता है पर प्रसंग अनुसार क्या सभी कर्मों को तो सर्व कर्म सन्यास भी रहना तो ऐसा बात वाक्यार है ना मतलब सभी कर्मों को छोड़कर कर्मों का अधिकारम में है? सभी कर्मो का अधिकार गृह आश्रम में होता है, है ना मतलब सभी कर्मों को छोड़कर भिक्षाचार्यम चरण करते हैं भिक्षावृत्ति का आलम्बन लेते हैं अर्थात संन्यास ले लेते हैं सभी कर्मो का परित्याग करके ले अच्छा, को, को यात्री। यात्री यात्री जीविका न हो वो भी भिक्षा कर सकता है अच्छा तस्मात सन्यासम एसाम तपसाम अतिरिक्तम आहू क्या अतिरिक्त मेरा हाँ तप इन ये प शाम करते इन सभी तपो में सन्यासम अतिरिक्त का माह को श्रेष्ठ कहा जाता है किसको श्रेष्ठ कहा जाता है सन्यास को श्रेष्ठ कहा जाता है इसके पहले अच्छा तो, ना? नहीं नारद लिखा नारायणी नहीं होगा नारद की सब तो नहीं नारद, नारद हाँ देख लेना किसका है देख कर कल बताइएगा आप एक मिनट अच्छा अब देखना ऐसा तस्मात खर्च कर लेना की संन्यास को ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा सन्यास का मोक्ष फल से तस्मत तो कैसे कर क्या करेंगे ज्ञान के द्वारा सन्यास का मोक्ष फल होने से सन्यास का फल मोक्ष है कैसे हाँ सन्यास लेने पर ज्ञान होगा तो मोक्ष होगा ऐसा तो ज्ञान के द्वारा सन्यास का मोक्ष फल होने के कारण एसाम तपसाम इन सभी तप में संसम अतिरिक्त माहौल सन्यास को श्रेष्ठ कहा जाता है अच्छा अब ध्यान देंगे न्यास एवं अत्यवेचय न्यास मतलब सन्यास सन्यास को ही श्रेष्ठ बताया जाता है सन्यास को ही श्रेष्ठ बताया जाता है सब सु हैं। अब ये जो है ना आगे ना कर ना धनेन त्यागेन अमृतत्व अनुसु से यहाँ पर कुछ महापुरुष हाँ। कुछ अमृतत्व अनुसू का अर्थ है कुछ मोक्ष प्राप्त किया कुछ महापुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया पंक्ति लगाना ऐसा लगाएंगे न कर्मणा है ना कर्मणा अमृतत्व न अनुसू की कर्म से मोक्ष को नहीं पाया जा सकता है कर्मणा अमृतत्व है न अनुसू कर्म से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं प्रजया अमृतत्व न अनुसू प्रजा के द्वारा मतलब अपनी संतान के द्वारा है अपनी प्रजा के द्वारा या अपनी संतान के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते है धन अमृत न अनुसू धन से मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते है एक एक अर्थ है कुछ लोगों ने त्यागेन अमृतत्व त्याग से मोक्ष को प्राप्त किया यहाँ त्याग करते संन्यास कुछ लोगों ने किससे किस से मोक्ष को प्राप्त किया लग गया कर्म कर्मणा अमृतत्व नानसु प्रजया थे कुछ लोग त्यागे नमृतत्व अनुसु त्याग से मोक्ष को प्राप्त किया त्याग करते यहाँ संसना ब्रह्म देव प्रवेत की ब्रह्मचर आश्रम से ही परिवराजक हो जाना चाहिए इत्यादि श्रुतिया इत्यादि श्रुतियां है ना ऊपर था ना सर्व कर्म सन्यास विधान है सभी कर्मों का सन्यास सभी कर्मों के सन्यास का विधान किया गया कि मूकक्ष के लिए तो श्रुति वचन उसने उद्धित किए अब यहाँ पर देखना सन्यास के लिए क्या क्या शब्द है भिक्षाचर्यम संन्यासम न्यास और त्याग ये सब ये आ जाओ ये परिव्रजा है न परिव्रज क्या है कहें परिव्रज होता है ना ये सब ये सब जाए संसम तो श्रुति विहित है सर्वश्रेष्ठ आश्रम है सूर्य आश्रम है सब मानते हैं यहाँ जो यहाँ जो सब आया ना न्यास और त्याग वैष्णवाचार यहाँ न्यास और त्याग का शरणागति ऐसा करते हैं संन्यास आश्रम तो वैष्णवों को भी मान्य श्रुति विहित है वो मानते हैं पर यहाँ ये जो त्याग और न्यास शब्द इन स्थानों में वो शरणागति तरह मानते हैं शरणागति सब ऐसा मानते हैं ब्रह्मचर्या जो प्रावृद्य तो संन्यास का ही है स्पष्ट है है ना शंकराचार्य है। है हाँ। तो ने भी किया शरण का ज्ञान पर शंकराचार्य शरण का अब देखिए अब देखेंगे ये श्रुतिया सभी कर्मो के संन्यास का प्रतिपादन करती है अब आगे देखेंगे ये बृहस्पति ने कच्छ के प्रतीक है कच्छ कौन पुत्र क्या उनका बृहस्पति ने अपने पुत्र को जो उपदेश किया है वो देखना तेज धर्मम अधर्मम क्या धर्मम त्यज क्या अधर्मम त्यज धर्म को छोड़ो और अधर्म को छोड़ो बल्कि ऐसा लगा ना अधर्मम त्यज क्या धर्मम तेज अधर्म को छोड़ो और धर्म को छोड़ो बात ऐसी है ना पहले तो अधर्म का पर इत्याग करके धर्म का आचरण करना अधर्म का पूर्णता पर इत्याग करके क्या करना चाहिए धर्म का आचरण करना चाहिए और धर्म भी कैसा वो आपका जो काम भी ना हो जो काम में ना हो निष्काम भाव से धर्म का आचरण करना चाहिए किस लिए अच्छित शुद्धि के लिए और चित शुद्धि हो जाने पर फिर क्या धर्म को भी त्याग कर धर्म का भी त्याग करके आत्मा को करना चाहिए ठीक है एक साथ दोनों को छोड़ना नहीं है ना जैसे बिगड़ जाएगा काम से धर्म को छोड़ करके धर्मानुष्ठान करना चाहिए सिख शुद्धि होने पर या धर्म को भी छोड़ करके या धर्म का आग्रह छोड़ करके धर्म का आग्रह छोड़ करके आत्मानुसंधान करना चाहिए धर्म में भी आग्रह नहीं बात में अब देखेंगे क्या है सत्य अन्य उभे जी सत्य और स, क्या ये। ये सत्य अन्य ये द्विवचन है ना सत्यम से अनृतम क्या कि सत्य और झूठ उभेते जो दोनों को छोड़ दो तो पहले झूठ छोड़िए झूठ छोड़ करके क्या है कि सत्य भाषण का प्रयोग कीजिए है सत्य बोलिए सत्य मुरु याद श्रुति कहती है और बाद में क्या है कि सत्य का आग्रह छोड़ दीजिए ये नहीं कि झूठ बोलना शुरू कर दे तो झूठ बोलने को तो पहले ही निषेध कर दिया है।, है ना तो सत्य और झूठ दोनों छोड़ो मतलब पहले तो झूठ छोड़िए तो और क्या करना है सत्य भाषण करना है बाद में सत्य में आग्रह छोड़ देना उसमें आग्रह नहीं करना है ठीक है सत्य छोड़ने मतलब झूठ बोलना है क्या आग्रह छोड़ना है वो उसमें बाद में हाँ झूठ और सत्य दोनों को छोड़ो सबसे पहले आत्मानुसंधान करोग अब देखना सत्य से उभयतत्व सत्य और झूठ दोनों का त्याग कर सत्य और झूठ दोनों का त्याग करके एन तेजसी एन का तेजिस सत्य और झूठ को छोड़ते हो उसे छोड़ दो मतलब ऐसा है ना एक अहंकार होता है ना कि आप क्या समझते हैं मैंने इतना सब छोड़ करके सन्यास लिया है इतना सब त्याग करके मैंने सन्यास लिया है ये अहंकार है ना युद्ध तो वही है कि सत्य और अनुद्ध दोनों को छोड़ करके एन से जिस अहंकार ते से तेजस्वी कार्य सत्यानृत तेजस्वी तेजस्वी का क्यार्थ है की जिस या जिस अहंकार से सत्य और अनुद्ध दोनों को छोड़ते हो सत्यज उस अहंकार को छोड़ दो उस अहंकार को हाँ ये भी है ना कि मैंने त्याग किए त्याग करना अच्छी बात है और मैंने त्याग किया है ये भावना अच्छी नहीं ये भावना भी जानी चाहिए है ना ये भावना भी बंधनकारक है ऐसा वैसा ये भरतहरि विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे और बहुत बड़े सम्राट थे उन्होंने विक्रमादित्य को राज्य दे करके राज्य छोड़ दिया है ना सन्न हो गए कुछ भी पास परिग्रह नहीं रखते थे क्योंकि बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे सोचा सब छोड़ना है तो कुछ परिग्रह नहीं करना अच्छी बात है एक बार बहुत छुधा लगी थी कुछ खाने पीने को नहीं था कुछ अन्य फेक मिले अब पकाने के लिए कुछ चाहिए तो एक मृत पात्र कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ था मिट्टी का ऐसे ही फेंक देते ना लोग मिट्टी के टुकड़े ऐसे तो उसमें वो चावल थोड़ा सा पका रहे थे उधर से उमा महेश्वर भगवान शिव और पार्वती जा रहे थे पर्वती ने कहा देखो इसका कितना बड़ा त्याग है इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा था आज भूखा है थोड़ा सा मिट्टी के पाक में थोड़ा चावल पका रहा है खाने के लिए कितना बड़ा त्याग है भगवान ने कहा कि त्याग क्या है इसके मन में यह है कि मैंने सब राजग कर दिया है मन में बैठा हुआ इससे तो। ये त्याग नहीं है तो उसको भरतीजी ने सुन लिया फिर उन्होंने निर्णय लिया कि ये भी भावना भी जानी चाहिए मैं कुछ नहीं है ना सब भाव भी जाना चाहिए वो है न अपने अहंकार जो है ना मिट्टी में मिल जाए ना तब तो कुछ होता है वो तो बहुत कठिन है ना मिट्टी में अहंकार मिल जाना चाहिए तो और वैसे तो होना बड़ा कठिन है पर ऐसा वहां पर उस कहते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि तो जब अपनी निंदा अच्छी लगे और प्रशंसा बुरी लगे तो ये सोचना कि देवी संपद मेरे में आ गई है निंदा लगे बुरी लगे और प्रशंसा बुरी लगे तो प्रशंसा करने से क्या होता है पुण्यक्षय होता है और कोई निंदा करे तो पापक्ष होता है है ना तो जब ये कोई निंदा करे तो सोचे भूत ये हमारे बड़े कैसे प्रेम करे वो तो ये एक अच्छी बात है लेकिन ऐसी स्थिति मन की आना कठिन है आए तो सोचना कि अब हम मुक्त की ओर जा रहे हैं नहीं तो सब ये कहना कहने की बात है रह जाती है। अब ये देखिएगा ऐसा होना चाहिए तभी तो समी तो आता है धीरे धीरे नहीं समझ आना भी मुश्किल है अब देखना ये कहा गया संसारमी सारा दृष्टि कि संसार को संसार संसारम निसारम यो दुष्का की संसार को सार रहित ही जानकर संसार को क्या जानना है सार रहित निसारम है ना की जब सार रहित जानेंगे तो संसार का संग्रह करेंगे क्योंकि सार समझकर के संसार का ग्रहण किया जाता है और संसार यदि निसार मतलब असार लगेगा तो उसका संग्रह होगा तो वही है कि संसारम निसारम यो दुष्क्र की संसार को निसार समझ निसार समझते है सार रही सार का मतलब जानते है तत्व हाँ तत्व तत्व सार वस्तु कार्य है तत्व वस्तु कि संसार संसार को को सार थी समझ करके संसार को सार रही थी समझ करके संसार को सार अर्थ कर है कि सार को जानने की इच्छा से सार को जानने की इच्छा से सार का होता है तत्व प्रधान वस्तु प्रधान वस्तु है कि सार को जानने की इच्छा से परम वैराग्य आश्र आश्रय का उत्कट वैराग्य का आश्रय लिए हुए लोग परम है ना कि उत्कट वैराग्य का आश्रय लिए हुए लोग प्रवर्जन्ति प्रवर्जन्ति अकृतोद्वाह का अर्थ है बिना विवाह किए उद्वाह का अर्थ है विवाह बिना विवाह किए हुए अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से ही प्रवरजंती संन्यास लेते हैं संन्यास बात बिल्कुल सही है कि जब तो संसार को असार समझ लेगा तो छोड़ देगा संसारम निसारम ये संसार को सार रही थी जानकर सार सार को जानने की इच्छा से या सार को प्राप्त करने की इच्छा से परम वैराग्य आश्रिता की उत्कट वैराग्य का आश्रय लेने वाले मुमुक्षु अकृतोदाह बिना विवाह के सं्यास ले लेते हैं अब देखो कोई भी है ना कि उसको कोई विशेषता ही नहीं है ना की गई है विशेषता है ऐसा कहा है ऐसा बृहस्पति ने भी कच्छ के प्रति कहा है शंकर है? ने, ने देखो आठ वर्ष में लिया ना संन्यासार तो समझ लिया ले लिया ऐसा बृहस्पति ने भी कच्छ के प्रति शिक्षा दी है अब आगे देखना जंतु कर्मणाबद्धते है जंतु मतलब जीवा जीव कर्म से बनता है जीव कर्म से बनता है पूर्ण कर्म करेगा या पाप कर्म करेगा दोनों ही बंधन कारक है हाँ चित्त शुद्धि के लिए जो निष्काम कर्म किए जाते हैं वो तो चित्र शुद्धि के साधन बनते हैं कर्म ऐसे कर होते हैं बंधन कारक की जंतु कर्मणाबद्धते की जीव कर्म से बंधन में आता है क्या विद्या विमुचित और विद्या से मुक्त होता है मतलब ज्ञान से मुक्त होता है तस्मात इसलिए इसलिए लव क्या है कि कर्म से बंधन होने से है और विद्या से मुक्ति होने से या कर्म से बंधन होने से तस्मात कर् करना पारदर्शी नुबंधी पारदर्शी कर्म नहीं करते हैं बंधन कारक कर्मों को नहीं करते हैं इसी सुखानुशासनम ये सुख के प्रति किया गया उपदेश है व्यास जी ने सुख को यह उपदेश दिया है ज्ञान का प्रयास करना, करना चाहिए करते गीता शास्त्र में भी मनसा सर कर्मणी सं मन से सभी कर्मों को छोड़कर शंकराचार्य का वैराग्य बहुत प्रबल था है ना वैराग्य बहुत वचन लिखते हैं उनकी बहुत बहुत, बहुत महात्मा थे बहुत अच्छी बात लिखते हैं इसलिए सभी कर्मों का मन से त्याग करके अब ये, ये बताते हैं मोक्ष से क्या अकार्य मोक्ष कैसा है नित्य मोक्ष कैसा है मोक्ष कार्य नहीं है है ना घटादी कार्य है घटादी क्या है जो वस्तु प्राग भाव की प्रतियोगी होती है वह कार्य होती है है ना तो मोक्ष कैसा है नित्य है क्यों मोक्ष जो तो आत्मस्वरूप माना है भगवत कार्य ने तो मोक्ष क्या है आपका नित्य है लगाना अच्छा मोक्षस्त और मोक्ष की नित्यता होने के कारण मोक्ष की अब ध्यान देना कर्म से नित्य वस्तु नहीं मिल सकती है में आता है नाप्यते ना ना ना ही अध्यु मतलब कर्मो से वु मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है कर्मो से मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो नासी अक्रता कृत्य नास्तीन कृत्य कर्म ना करतेमो से मोक्ष नहीं होता है अब ध्यान देना और की होने के कारण मुक्षु को और मोक्ष की नित्यता होने के कारण मोक्षु के लिए कर्म व्यर्थ है मुक्षु के लिए कर्म व्यर्थ है क्योंकि कर्मों से नित्य मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है समझ लग जाएगी और मोक्ष की का क्या है नित्य और मोक्ष की नित्यता होने के कारण के लिए कर्म व्यर्थ हैं क्योंकि कर्मों से नित्य मोक्ष को नहीं प्राप्त किया जा सकता है ऐसा जोड़कर लगा लेना है अब पूर्व पक्ष आया प्रत्यवाय परिहार्थम नित्यान कि प्रत्यवाय पर के परिहार के लिए प्रत्यवाय ध्यान देना की जो जो नित्य कर्म है जिसके लिए जो अनिवार्य कर्म है उनको ना करने से पाप लगता है उस पाप को क्या कहते हैं प्रत्यवाही कहेंगे प्रत्यवाय परिहार्थम नित्यानि प्रत्यवाय का परिहार करने के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए मतलब नित्य कर्मों के ना करने से क्या हो जाएगा प्रत्यवाह हो जाएगा है ना जैसे ब्रह्मचारी संदोप आसन न करे तो क्या होगा प्रत्यवाह ग्रही अग्निहोत्रादी अपने कर्म न करे तो प्रत्यवाय होगा ऐसा तो अब पंक्ति लगाना कि प्रत्यवाय के परिहार के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए इसी क्षेत्र से क्या होगी संका संका होगी ना पूर्व पक्ष हुआ उत्तर पक्ष कहना ऐसा नहीं कहना क्योंकि प्रत्यवाय की प्राप्ति असन्यासी विषयक है या प्रत्यवाय की प्रा, प्राप्ति संन्यासी भिन्न को विषय करने वाली है मतलब यह है नमो के ना करने से जो प्रत्यवाय की प्राप्ति है वो असन्यासी विषयक है वो कैसी है तरट्णी तरट्णी मतलब असन्यासी से संबंध रखने वाली है मतलब जो सन्यासी नहीं है वे यदि नित्य कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा प्रतिवाही होगा और जो सन्यासी यदि नित्य कर्म नहीं करेगा तो उसे कोई प्रतिवाह नहीं, नहीं, नहीं है ऐसा ये मतलब है इसका पंक्ति लगेगी ऐसा नहीं कहना क्योंकि क्योंकि प्रत्यवाय की प्राप्ति असन्यासी विषयक है या तो असन्यासी के लिए है सन्यासी भिन्न के लिए है लग जाएगा की प्राप्ति असन्यासी के लिए है नहीं इसको समझाते है ही करते क्योंकि अग्नि कार्या आते अग्नि कार्य कर अग्नि साध्य कर्म अग्नि साध्य कर्म क्या होता है अग्नि होते हैं अग्नि कार्य का अर्थ क्या अर्थ है अग्नि साध्य कर्म अग्नि से किए जाने वाले कर्म अग्नि साध्य कर्मों में गृहस्थ का अधिकार है ना ब्रह्मचारी का भी अग्निहोत्र में अधिकार नहीं।, नहीं है संध्यावंदन में उसका अधिकार है संध्यावंदन वेदाध्यन वो नहीं करेगा तो उसको ब्रह्मचारी को प्रतिभा होगा वेदाध्यन नहीं करे संध्योपासन नहीं करे तो उसको प्रतिभा है और जो किसी इष्ट मंत्र की इच्छा लेते हैं ना तो इष्ट मंत्र का जफ भी नित्य कर्म के अंतर्गत आ जाता है तो उसको न जितने से भी प्रतिभा होता है संध्योपासन जैसे नित्य कर्म है वैसे इष्ट मंत्र का जफ भी नित्य कर्म के अंतर्गत होता है ही गर्द क्योंकि अग्नि साध्य कर्मों के न करने से संतव कल्प न सन्यासी के लिए प्रत्यय की कल्पना नहीं कर सकते हैं लग जाएगा तो अग्नि साध्य के न करने से अग्नि साध्य कर्म आदि के न करने से सन्यासी के लिए प्रत्यय की कल्पना नहीं कर सकते हैं अब दृष्टांत देखो यथा कर्मिणाम असन्यासी नाम जैसे कर्म करने वाले असन्यासी और ब्रह्मचारी को तो कर्म करने वाले कौन असन्यासी असन्यासी से गृहस्थ और वानप्रस्थी ले लेना, ले गृहस्थ और, और ब्रह्मचारी अलग हो गया ना दिया जैसे कर्म करने वाले गृहस्थ वन प्रस्थी और ब्रह्मचारी को अपने अपने कर्म ना करने से प्रतवाय लगता है मतलब इनको लगता है प्रतवाय कैसे की जो अगर वो गृहस्थप्रस्थि वाणी में अग्निहोत्र करना है गृहस्थ का वो दान जैसा बड़ा कर्म नहीं करना है पर कुछ तो जैसे गृहस्त और वाशि को अग्निहोत्र कर्म न करने से प्रतिभा लगता है तथा ब्रह्मचारी को संधोपासन और वेद्यान न करने से प्रतिव लगता है इनको लगता है और उसको नहीं लगता है ऐसा तो ऐसा लगा लेना ही यथा ब्रह्मचारी अच्छा ही कर सको की जैसे कर्म करने वाले गृहस्थ वस्थी और सन्यासी को अपना अपना कर्म न करने पर प्रत्यवाय होता है या अपना कर्म न करने पर इनके प्रत्यवाय की कल्पना की जाती है लगेगा कर्म करने वाले असन्यासी और ब्रह्मचारी को अपना कर्म न करने पर प्रत्यवाय की कल्पना की जाती है वैसे वैसे अग्नि साध कर्म के ना करने से सन्यासी के प्रत्यवाय की कल्पना नहीं कर सकते है लगाइए अब संन्यास्रम में भी क्या है संन्यास्रम तो शास्त्रीय है सभी हिंदू मानते हैं वैदिक है ना अब थोड़ा वैष्णव लोगों के सन्यास में शंकर संप्रदाय के सन्यास में थोड़ा भेद आ जाता है वैष्णव संप्रदाय के सन्यास में ईश्वर उपासना मानते, है मानते हैं सन्यासी के लिए अनिवार्य मानते हैं शंकर संप्रदाय में उस पर भी तथस्त हो जाते हैं इतना अंतर आ जाता है ज्ञान से मोक्ष तो सब मानते हैं संन्यास मानते हैं वैष्णव संप्रदाय के संन्यास में ईश्वरों पासना माननी पड़ती है अब देखेंगे शंकर भगवत पाद के मत में कुछ भी नहीं है अब देखिए आगे न तावत और भाष्यकार क्या बताते हैं? कि तो ये मतलब नित्य कर्मों के ना करने से जो प्रतिभा होता है तो भाष्यकार इस बात को नहीं मानते क्यों नहीं मानते क्योंकि नित्य कर्मों का ना करना क्या है अभाव है नित्य कर्मों का न करना क्या है अभाव है और प्रतिभा की उत्पत्ति क्या है भाव है कि अभाव है भाव है प्रत्यवाय की उत्पत्ति क्या है भाव है और नित्य कर्मों का ना करना क्या है अभाव है तो नित्य कर्मों के ना करने से प्रत्यवाय होता है इस बात को भाष्यकार नहीं मानते क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है बात है समझ में नित्य कर्मों का ना करना, करना क्या है अभाव है और प्रत्यवाय की उत्पत्ति क्या है भाव है तो फिर भगवान ने जो कहा है कथम अस्ता सज जाए कि असत्य सत्य कैसे उत्पन्न हो सकता है इसका मतलब क्या है कि नित्य कर्मों के ना करने से प्रत्यवाय हो सकता है क्या वो बता रहे हैं भाष्यकार अब कल अठारवा अध्याय दिखाएंगे वहाँ भाष्यकार ने इसकी विपरीत बोल दिया है। वहाँ बोला है, ना करने से प्रतिभा होता है लिखा शंकराचार्य ने वहाँ वहाँ वैसा लिख दिया है। अब देखना न कावर नित्या नाम कर्म नाम अभावे नित्य कर्मो के अभाव से ही भाव रूप से प्रत्यवायस से न सत्या कम लगाना है न वक तो वाक्य अलंकार में है वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए है नित्या नाम कर्म नाम अभाव भाव रूप से प्रत्यवायस उत्पत्ति कल न सत्या न ऊपर लगा है ना कि नित्य कर्मों के अभाव से ही भाव रूप प्रत्युवाय के उत्पत्ति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनकी लग रही है नित्य कर्मो के अभाव से मतलब नित्य कर्मों के न करने से न करना अभाव हुआ नित्य कर्मो का न करना क्या है हाँ की नित्य कर्मों के अभाव से, से ही नित्य कर्मों का अभाव किसके लिए है सन्यासी के लिए नित्य कर्मों के अभाव से ही भाव रूप प्रत्युवाय की उत्पत्ति की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कथम अस्था सज्जायत इस प्रकार असत से सत्य की उत्पत्ति को असंभव बताने वाली श्रुति है श्रुति है ना कथम अस्था सज्जायत अस्था सत्य कथम जाए थे असत से सत्य कैसे हो सकता है अस्ता असत का यहाँ पर अभाव अस्था का क्या अर्थ है अभावात असत का क्या अर्थ है भाव की अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है इस प्रकार असत से सत्य की उत्पत्ति को असंभव बताने वाली, वाली है मतलब अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंभव बताने वाली है लगेगा ये हो गया पंचमी है ना अब देखते हैं भाष्यकार कहते हैं तो विहित कर्मों के ना करने से जो नित्य कर्म विहित हैं श्रुतियों से उनके ना करने से प्रत्यवह हो सकता है क्या तो नित्य कर्मो के न करने से प्रत्यय की उत्पत्ति असंभव है और फिर भी हाँ जो अभाव से भाव यदि माने तो किसी को नहीं होगी पहले अठारहवा अध्याय में हम आपको ले चलेंगे है ना अच्छा हाँ जब अभाव है तो फिर वो तो है ही लेकिन ठीक हाँ। है अब देखेंगे यदि विही रगण न आते तो कोई देखना चाहे तो पुनर्विमर्श ने शंकर भाष्य में ये प्रश्न उठाया है स्वामी जी ने वहां इसको पढ़ना चाहिए ये नित्य कर्मों के ना करने से होता है या नहीं इसको वहाँ पढ़ना चाहिए अब देखेंगे यदि विहित अकर्णात यदि नित्य कर्मों के ना करने से यदि नित्य कर्मों के ना करने से असंभव होने पर भी प्रतवाय प्रतवायम रूयात की प्रतवाय को वेद कहें प्रतवाय को वेद कहते हैं पंक्ति लगती है यदि विहित कर्मों के ना करने से असंभव होने पर भी प्रत्यवाय को वेद कहते हैं प्रत्यय को वेद है वो असम्भव क्या प्रत्यय और फिर भी वेद कहते हैं पंक्ति लगती है ना यदि विहित का असंभव क्यों है क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं।, नहीं हो सकती है यदि विहित कर्मों के ना करने से असंभव होने पर भी वेद प्रतिभा को कहते हैं तदा वेदा अनर्थ करा अप्रमाणम तब तो वेद अनर्थ करने तब तो वेद अनर्थ कारक और प्रमाण है युक्तम या मानना युक्त होगा यह मानना उचित होगा पंक्ति लगाना यदि विहित कर्मों के ना करने से असंभव होने पर भी प्रत्यु की उत्पत्ति को वेद कहते हैं तो वेद अनर्थ कारक तथा अप्रमाण है यही मानना युक्त होगा यही मानना युक्त होगा अच्छा क्यों तो भी बताते हैं। क्योंकि विहित को, को करने और ना करने दोनों में दुख मात्र फल हुआ क्योंकि विहित कर्मों को करने और न करने में दुख मात्र ही फल हुआ मतलब करने में भी तो बड़ी परेशानी है दुनिया भर का जो है सामग्री जुटानी पड़ती है समय से करना पड़ता है बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो करने में भी दुख है और न करने पर भी प्रत्यय दुख हो जाएगा ऐसा तो भाष्यकार का अभिप्राय क्या है कि वेद जो है ना कि मतलब कर्मों के अभाव से प्रतिवाय की प्राप्ति नहीं कर सकते है ये तात्पर्य है उनकी लगते है क्योंकि विहिध कर्मो के करने और न करने में दुख मात्र ही फल है अब देखेंगे और ऐसा होने पर थोड़ा लिख सकते हैं तथा चा है अरविंद जी कहानी हाँ लिखिए यदि अभाव में भाव पदार्थ को उत्पन्न करने का सामर्थ्य यदि अभाव में भाव को उत्पन्न करने का सामर्थ्य वेद करते हैं चलिए क्या लिखा उत्पन्न करने का सामर्थ्य भेद करते हैं तो विहित कर्मों के ना करने से होने वाले प्रत्यय का परिहार तो विहित कर्मों के ना करने से होने वाले का परिहार, हुँ? विहित कर्मों के करने से हो जाएगा प्रत्यु का परिहार विहित कर्मों के करने से हो जाएगा विहित कर्मों के करने से हो जाएगा अच्छा क्या लिखा आपने बोलना एक बार हुँ? मतलब अभाव द्वित कर्मों का ना करना क्या है अभाव है और भाव क्या है आपका प्रतिवाय प्रतिभा की यदि अभाव में भाव को उत्पन्न करने का सामर्थ्य वेद करते हैं हाँ। तो फिर क्या लिखा है वित्त तो कर्मों के ना करने से क्या होगा प्रतिवाय और उस प्रतिवाय का परिहार कैसे होगा करने से वित कर्मो के करने से प्रतिभा का परिहार हो जाएगा लगती पंक्ति आनंद गिरी के आधार पर हमने लिखाया है ठीक है हाँ तथा का ये तथा थे जो लिखा दिया मैंने अच्छा और ऐसा होने पर शास्त्रम कारकम शास्त्र शास्त्र कारक होगा शास्त्र क्या होगा कारक होगा न व्यापकम व्यापक नहीं होगा कारक होगा मतलब करने वाला क्या किया अभाव में भाव को उत्पन्न करने का सामर्थ्य किया लिखा है ना अभाव में भाव को उत्पन्न करने का सामर्थ्य करने वाला कौन हुआ वेद तो कारक अर्थ करने वाला किसको करने वाला अभाव में भाव को उत्पन्न करने का सामर्थ्य करने वाला और ऐसा होने पर कार्यक्रम कारकम शास्त्र कारक होगा शास्त्र और ज्ञापकम ना शास्त्र ज्ञापक नहीं होगा ऐसा होने पर शास्त्र कारक होगा शास्त्र ज्ञापक इस यह असिध अर्थ होगा यह असिध्य अर्थ मतलब या इस असिद्ध अर्थ की कल्पना करनी होगी ध्यान देना माना या जाता है कि वेद ज्ञापक है कारक नहीं है क्या माना जाता है वेदक मतलब वेद ज्ञापक है ज्ञापक करके ज्ञान कराता है वेद तो केवल ज्ञान कराने वाला है और वो कुछ कारक नहीं है वो केवल बोधक है हमको बोध करा देता है और बाद में जैसे अच्छे बुरे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार फल मिलता है तो वेद व्यापक है वस्तुता की कारक है व्यापक है और वैसा मानेंगे तो उसको क्या मानना पड़ेगा कारक और ये क्या है कि असिद्ध अर्थ की कल्पना करनी होगी ये असिद्ध अर्थ है और वैसा होने पर शास्त्र कारक होगा ज्ञापक नहीं होगा इस प्रकार असिद्ध अर्थ की कल्पना होगी क्या एक न इष्टम और यह इष्ट नहीं है तस्मात इस कारण से संयासी नाम कर्माणिना सन्यासी के लिए कर्म नहीं है इसलिए ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है अनुपत्ति करते असिद्धि इसलिए ज्ञान कर्म के समुच्चय की सिद्धि नहीं हो सकती है या ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है यदि ज्ञान कर्म का समुच्चय होता तो जैसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्जन ऐसा अर्जुन का प्रश्न नहीं हो सकता था बात समझ में आती है अर्जुन ने कहा यदि ज्ञान यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है यदि भगवान ने समुचय कहा होता तो अर्जुन ऐसा बोल ही नहीं सकता था समुचय होता तो श्रेष्ठता की कोई बात ही नहीं थी और वैसा अच्छा तथा जैसी चेत कर्मण से मता बुद्धि इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न में नहीं हो सकता है कब इतना जोड़ लेना ज्ञान कर्म का समुच्चय मानने पर ज्ञान कर्म का समुच्चय मानने पर जैसी चेत कर्मणस से मता बुद्धि इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न की सिद्धि नहीं हो सकती है अर्जुन का प्रश्न नहीं हो सकता है अब क्या नहीं मतलब बुद्धि ये जो है ना मोक्ष का साधन तो बुद्धि को भगवान ने कहा है और अर्जुन को कर्तव्य कर्म कहा है कर्म को मोक्ष का साधन नहीं कहा ना तो इसलिए बुद्धि बुद्धि श्रेष्ठ हो गई को मोक्ष का साधन बताया और अर्जुन को कर्तव्य रूप से कर्म कहा और कर्म को मोक्ष का साधन नहीं कहा इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ हो गई जब बुद्धि होने पर नहीं नहीं नहीं ध्यान देना वो कर्म को साक्षात मोक्ष का साधन कहीं नहीं कहा है वो कौन सा है देखना श्लोक अच्छा। कौन सा कौन सी संख्या का संख्या निकालना संख्या बोलो अच्छा अच्छा जिस योग विशेष बुद्धि से युक्त होकर के वहाँ पर ये बोला वास्तुकार ने ईश्वर प्रसार निमित्त ज्ञान प्राप्त है बोला है ना भाष में भाष्य में है ईश्वर प्रसार निमित्त ज्ञान प्राप्त ईश्वर की कृपा द्वारा ज्ञान प्राप्ति होने से ये कर्मबंधन कर्मबंधन छूटेगा वहा ठीक है हाँ ज्ञान प्राप्ति से भाषाकार में जोड़ा है ना हाँ भाष्यकार को मान्य है अब देखेंगे यदि ही कर देखें की करते क्योंकि क्योंकि यदि द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय में भगवान ने यदि क्योंकि यदि द्वितीय अध्याय भगवता द्वितीय अध्याय में भगवान ने तवया ज्ञानम कर्म या समुच्च अनुष्ठेयम तुझे ज्ञान कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करना चाहिए या तुझे ज्ञान कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा कहा होता लगेगा यदि द्वितीय अध्याय में भगवान ने ऐसा कहा होता ही यदि क्योंकि यदि द्वितीय अध्याय भगवता इतिम सीय अध्याय में भगवान ने ऐसा कहा होता कि, त्वया कि तुझे ज्ञान कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करना चाहिए तो तदा तथा जैसी चेत कर्मस्ते मता इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न संभव नहीं होता अर्जुन का प्रश्न होता लग जाएगा अच्छा अब ध्यान देना और फिर इसी बात को कह रहे हैं भाष्यकार है, अर्जुनाय चेत यदि या, या भगवान शब्द कहीं आया है नहीं इसमें उक्ता आया है ना नहीं इस आगे जो आने वाली पंक्ति इसमें नहीं है बुद्धि उक्ता तो यहाँ पर जो है ना भगवता का ऊपर से भगवता का अध्ययन कर लेंगे हाँ ये चेत कर है यदि यदि भगवान ने अर्जुन से यह कहा होता क्या कहा होता त्वया कर्मने कि त्वया बुद्धि कर्म ने अनुष्ठेय तुझे बुद्धि और कर्म दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए यदि भगवान ने अर्जुन के लिए कहा होता उगते है ना उगते कर तो कहा होता यदि भगवान ने अर्जुन के लिए कहा होता क्या तुझे बुद्धि कर्म दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए लगा तो क्या इस तरह एक ऐसा लगाइए बुद्धि कर्म तुझे बुद्धि कर्म दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए तुझे बुद्धि कर्म दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा यदि चेत है ना चेत का यदि य, यदि ऐसा भगवान ने अर्जुन के लिए कहा होता तुझे बुद्धि कर्म दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए यदि ऐसा भगवान ने अर्जुन के लिए कहा होता तो या कर्मणो जैसा बुद्धि जो कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि है वह भी कही ही गई जो कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि है वह भी कही गई कौन कह दी गयी बुद्धि को तो तथ किसो प्रश्न संभव नहीं होता यह प्रश्न संभव नहीं होता मतलब ये है ना कि यदि साथ साथ करने के लिए कहा होता भगवान ने कि दोनों को करो तो क्या है कि उसमें बुद्धि को भी कह दिया कर्म के साथ तो दोनों को कह दिया तो फिर अलग से प्रश्न बनता अर्जुन का हाँ वही तो घोर कर्म में मुझे क्यों लगाते हो इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न किसी भी प्रकार संभव नहीं होता कथन चंद न किसी भी प्रकार नहीं बनता नर्जुन थोन से पूर्णमदच